पत्रावली 222 सौ बाईस स्वामी को लिखित द्वारा ई टी स्टडी हाईव यू कैवरसम रेडिंग इंग्लैंड अठारह सौ प्रिय शशि तुम्हारा पत्र चुनी बाबू का पत्र और सान्याल का पत्र पहले ही मिले आज राखाल का पत्र मिला राखाल को गुर्दे की बीमारी ग्रेभल से तकलीफ उठानी पड़ी और जानकर मुझे दुख हुआ शायद पाचन क्रिया की गड़बड़ी से ऐसा हुआ होगा गोपाल का ऋण परिशोध हो चुका है अब उसे अपना मूड मुड़ा लेने के को कहना मरने पर भी सांसारिक बुद्धि दूर नहीं होती मठ में आकर वह काम काज करता रहे संसार में बहुत अधिक समय तक लिप्त रहने से दुर्बुद्धि का होना स्वाभाविक है यदि वह सन्यास मार्ग को अपनाना न चाहे तो उससे जगह खाली कर देने को कहना दो नावों में पैर रखने वाले व्यक्ति को मैं नहीं चाहता हूं। ऐसे मनुष्य को आधे तो सन्यासी है और आधे गृहस्थ लॉर्ड रामकृष्ण परमहंस हरमोहन की मनगढ़ बात है लॉर्ड से उसका तात्पर्य क्या है इंग्लिश लॉर्ड अथवा डूके राखाल से कहना कि लोग जो भी कुछ क्यों न कहे उधर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है वे लोग तो कीड़े जैसे हैं नितान्त नगण्य हैं किसी प्रकार की वंचना की भावना तुम लोगों में नहीं रहनी चाहिए तथा कपटता की ओर तुम पैर न रखना मैं अपने को कट्टरपंथी पौराणिक अथवा निष्ठावान छुआछुत मानने वाले निंदु कब मानता हूँ डो नाट पोज एज वन मैं अपने को इस प्रकार जाहिर तो नहीं करता हूं लोग क्या कहते हैं या नहीं कहते हैं उस और ध्यान देने की आवश्यकता ही क्या है वहां तो बारह वर्ष की लड़की को संतान होती है जिनके आविर्भाव से देश पवित्र बन गया उनके लिए एक कौड़ी का कार्य तो हुआ नहीं और फिर लंबी चौड़ी बातें हाँकते हैं भाई यह बिल्कुल ही ध्यान देने योग्य बात नहीं है कि ऐसे लोग क्या कहते हैं राम राम जिन लोगों का रहन सहन आहार विहार वेशभूषा खान पान इत्यादि सब कुछ गंदे हैं और जिनकी केवल मात्र जबान ही सर है सार है ऐसे लोगों के कहने सुनने से होता ही क्या है तुम अपना कार्य करते रहो मनुष्य के मुँह को की ओर क्यों ताकते हो भगवान पर दृष्टि रखो गीता उपनिषदों के भाष्य आदि तो शब्द की सहायता से शरत इन लोगों को पढ़ा सकता है ना अथवा केवल मात्र वैराग्य ही सार है वर्तमान समय में केवल मात्र वैराग्य से क्या कभी काम चल सकता है सबके लिए रामकृष्ण परमहंस बनना क्या संभव है संभवतः शरत अब तक रवाना हो चुका होगा एक पंचदशी एक गीता जितने अधिक भाष्य सहित प्राप्त हो सके काशी से प्रकाशित नारद तथा चांडिल्य सूत्र सुरेश दत्त के छपे हुए ग्रंथ में इतनी अशुद्धियाँ हैं कि ठीक ठीक अर्थबोध भी नहीं हो पाता पंचदशी का यदि कोई अच्छा अनुवाद मिले तो उसकी एक प्रति तथा कालीवर वेदांत कृत शांकर भाष्य का अनुवाद एवं पाणिनि सूत्र का काशिका वृत्ति अथवा महाभाष्य का यदि कोई बंगला या अंग्रेजी अनुवाद इलाहाबाद के श्रीष बाबूकृत मिले तो भेजना अपने बंगालियों से मुझे वाचस्पत्य कोष की एक प्रति भेजने के लिए कहना इससे बड़ी बड़ी बातें बघारने वालों की एक परीक्षा तो हो जाएगी अंग्रेजी के देश में धर्म कर्म की गति बहुत ही धीमी है ये लोग या तो कट्टरपंथी होते हैं अथवा नास्तिक कट्टरपंथी लोगों में भी धर्म नाम मात्र का है पेट्रिजम देश प्रेम की हमारा धर्म है बस इतना ही भारत वे मानते हैं पुस्तक के अमेरिका के पते पर भेजना मेरा अमेरिका का पता इस प्रकार है द्वारा कुमारी फिलिप्स 19 पश्चिम अड़तीसवां रास्ता न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका नवंबर के अंत तक मैं अमेरिका पहुँचूँगा अतः पुस्तकें वहीं भेजना यदि मेरे पत्र को देखते ही शर्त रवाना हो चुका हो तब तो मुझसे उसकी भेंट हो सकती है अन्यथा नहीं बिजनेस इस बिजनेस काम ही काम है यह बच्चों का खेल नहीं है स्टडी साहब उसे अपने घर पर लाकर रखेंगे तथा उसकी देखभाल करेंगे मैं तो अब की बार साधारणतः यहाँ की परिस्थिति जानने के लिए इंग्लैंड आया हूँ अगली गर्मी में आकर कुछ अधिक हलचल मचाने का प्रयास करूँगा तदनंतर अगले जाड़े में भारत जाना है उन लोगों के साथ निरंतर पत्र व्यवहार करते रहना जो हम में दिलचस्पी लेते हों ताकि उनका इंटरेस्ट उत्सुकता नष्ट न होने पाए समग्र बंगाल में जगह जगह केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न करना विशेष विवरण अगले पत्र में भेजूंगा। स्टड्डी साहब बहुत ही सज्जन तथा कट्टर वेदांति हैं थोड़ा बहुत संस्कृत भी समझ लेते हैं बहुत कुछ परिश्रम करने पर तब कहीं इन देशों में थोड़ा बहुत कार्य हो पाता है बहुत ही कठिन काम है ख़ासकर जाड़े के दिनों में जबकि प्रायः ही वर्षा होती रहती है इसके अलावा अपनी गाड़ से खर्च कर यहाँ काम करना पड़ता है अंग्रेज लोग भाषण सुनने के लिए या इस प्रकार के विषयों में एक पैसा भी खर्च नहीं करते यदि वे भाषण सुनने के लिए उपस्थित हों तो बहुत ही सौभाग्य समझना चाहिए उनकी स्थिति भी हमारे देशवासियों की सी है साथ ही यहाँ के लोग अभी मुझे जानते भी नहीं हैं और फिर भगवान आदि के नाम से तो वे भागने लगते हैं उसका तात्पर्य वे यह निकालते हैं कि मैं भगव मैं संभवतः कोई दूसरा पादरी हूँ तुम शांतिपूर्वक बैठ कर एक कार्य करना ऋग्वेश से लेकर साधारण पुराण तथा तो तंत्रों में सृष्टि प्रलय जाति स्वर्ग नरक आत्मा मन बुद्धि इंद्रिय मुक्ति संसार पुनर्जन्म आदि का जो वर्णन है उसे एकत्र करते रहना बच्चे जैसे खेल में कोई काम नहीं होता मुझे तो रियल स्कॉलरी वर्क पूरा पांडित्यपूर्ण काम चाहिए मटेरियल उत्पादन संग्रह करना ही मुख्य कार्य है सबसे मेरी प्रीति कहना प्रीति तुम्हारा विवेकानंद